कहते हैं कि भाई दोष दोषयुक्त होने स्वर्ग ये दो ये दो तो से स्वर्ग यदि त्याज है दोष स्वरूप ही इसलिए त्याज होना ही चाहिए तुम कैसे कहते हो ज्ञान के पश्चात विधेयक् काल पर मैं कामनाएं करते रह क्या समस्या है क्या परेशानी होगी ऐसे कैसे कह सकते हो जब तुम्हें स्वर्ग आदि त्याज समझते हो दोषयुक्त दोष स्वरूप दो कामनाएं तो अवश्य ही त्याज्य होगा इतना ही नहीं यदि वो कहता है चलो क्या सबको त्याग सब दूंगा ज्ञान ज्ञान हो जाए के बाद करूं तो आपत्ति क्या ज्ञान के बाद कोई परेशानी तो भ्रम हो हैं ज्ञान के बाद कोई काम क्रोध आदि कर ही नहीं सकता क्यों नैराग्यादि संपादना अत्यंत अनर्थ हेतोह काम आदि त्यक्तवाद भोग मात्र उपयोगी काम आदि और कौन कहता है वैराग्यादि के संपादन के लिए उपयोगी जो था ऐसे जो चीजों को हम ग्रहण रखे रहेंगे और उनमें जो बाधक है वैराग्यादि की विवेक वैराग्य वैराग सक्षता के द्वारा ज्ञान संपादन में जो बाधक है ऐसी कामना उनको हम त्याग देंगे और जो में बाधक नहीं है ऐसी कामनाओं को हम करते रहे तो आपत्ति क्या है आपको वैराग्य संपादने अत्यंत अनर्थ हेतु जो अनर्थ कामना को त्य तत्वा मैं त्याग दिया हूं और अब ऐहिक तो भोग, मात्रों इस भोग को योगी उपयोगी सांसारिक विषयों के भोगमात्र उपयोगी संसाधनों को ऐसी कामनाओं को मैं कर भी लू तो क्या आपत्ति है वो तो वैराग्य जहा आसी चेत न आचरते सर्म शास्त्रा लि तत्व बुद्धा पे तत्व का वैराग्य संपादन के द्वारा तत्व तो ज्ञान के पश्चात भी यदि पूर्ण रूपे कामना तुम त्याग नहीं कर सकते हो तो ये आचरण तुम्हारे होने कर्म शास्त्रों का भी अति उल्लंघन करने लगोगे निश्चित रूप अंकुश नहीं रहा मैं ज्ञान हूं अशी क्या दोष सब अव्रमण मान्य करेगा वो बोलने वाला कभी भी सन्मार्ग में चल नहीं सकता वो ऐसे तर्क जाल बना लेता है स्वान अनुकूल बातों को शिक्षण कोशिश करेगा और स्व प्रतिकूल बातों से चलेगा वो तो ब्रह्म नहीं है क्या स्व प्रतिकूल भी तो ब्रह्म है कुछ क्यों परेशान हो गए कहना आसान है सब कुछ ब्रह्म सबको ब्रह्म दृष्टिया देखने वाला क्या भेदभाव कर सकता है किसी को कोई दृष्टि से देखे किसी को कोई दृष्टि से देखे हो ही नहीं सकता देर भाव कर रहे हैं इसका मतलब ही यही होता है और गुस्सा आता है क्रोध आ रहा है और समान सम्मान का उसको भूख दिख रही है मेरे अपमान हो गई तेरा अपमान कौन कर रहा है ये सब भ्रम है जब तो किसने किसका अपमान किया लोग कहने के लिए कहते सब भ्रमरा जो कि चले जाते हैं आपने अपमान कर कौन, किसका अपमान ब्रह्म का अपमान ये सब ब्रह्म जा सकते यदि काम क्रोध आदि में निशेष त्याग नहीं कर सकते हो तो फिर क्या आपत्ति होगा यथेष्ट आचरण होने लगेगा निरंकुश आचरण पहले तो शास्त्रित तो होकर आचरण करता रहा अब उसे भी गया हो काम शास्त्र का, कर्मशास्त्रीन हो कर्म शास्त्र आदि करने वाले हो जाओगे तत्वित्व अभिमान ना विधि निषेध शास्त्र अतिक्रम्य तत्वित्व का अभिमान से क्या करोगे विधि निषेध शास्त्र का अतिक्रमण करके काम आदि अधीन तया काम का अधीन होकर के वर्तमान सत्तव वर्तमान आपके द्वारा क्या होगा यथेष्ट आदरण या आपत्ति है दो क्या न पुण्य पापा कर रहे थोड़े में स्पर्श होगा जेल में डालेल क्या और जेल भी तो ब्रह्म है जेल भी ब्रह्म है ना जेल में रहना भी ब्रह्म है ऐसा को दे तो अस्तू अनर्थ, भूमे, हो जाऊं जाऊ कुछ उल्टा काम करते क्या पड़ता करता वचन उदाहर दी भाई वो अनिष्ट है उसे भयंकर निष्ठ होगा ये बात मैं नहीं कहूंगा वार्तिक का सुरेश्वाचार्य जो कहे वो प्रमाण संतत्व यथेष्ठ आचरण यदि स्वनाम तत्व दृशा ओ भेदोशि भक्षण फिर तो कुत्ते में और तुम में अंतर क्या बुद्धात्व स्वतत्व से जैसा द्वैत्र विश्वास स्वरूप तत्व जो जानने के बाद यदि यथेष्ठ आचरण करने लग जाए एक तत्व तो ज्ञानी और कुत्ते में अंतर क्या रहेगा कुत्ता तो तो तो भी अशुच भक्षण करने लग जाए जैसे ऐसे तत्वज्ञानी भी अशुच भक्षण करने लग जाएगा प्याज लहसुन मान गंडा मछली सब कुछ लग जाए ऐसे वो भी खा रहा है कुत्ता भी ऐसे खा जाता है अशुद्ध भक्षण अशुचि भक्षण करता हैत्व भक्षण करने लग जाएगा क्या फर्क है फिर कुत्ते में और तत्वज्ञानी में तत्वज्ञानी का यही लाभ है क्या कुत्ता बनना कुत्ते जैसे जीने के लिए तत्वज्ञानी बनना चाह रहे हैं क्या तत्व तो ज्ञान का फल कुत्ता जीना है तो कोई तत्व तो तो ज्ञान नहीं चाहेगा और सबसे बड़ी बात नीचे टेपण में दिया देखो किंच पूर्व ज्ञान आपनोति नान्य था पश्चात तद पुण्यम करो क्य सत अनेकों जन्मों से पुण्य में अभिरक्त होकर के रहने वाला व्यक्ति अंत में जाकर जब ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद में उसी पुण्य की वासना से उसके शरीर और इंद्रिय के द्वारा पुण्य ही होता है कभी वह विपरीत आचरण कर नहीं सकता प्रारंभ करना साफ है ये नहीं कहेगा कि मैं करना आप ही शब्दावड़ी वो पढ़े रहते हैं वो करते नहीं थु, थु नहीं उनमें शरीर कहीं भी हैं के साथ है ना मैं कुछ भी करूँ मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा वहां तो तो वो नहीं कहेंगे मैं कुछ भी करूँ जो हाँ पूर्व पक्ष ऐसा ही है ना अः ब्रह्मज्ञानी होता हो ब्रह्म ज्ञान का विमान कर रहा है मैंने शब्द सुन लिया वेदांत हम ब्रह्म सुन लिया। मैं मैं ब्रह्मा से सुन मैं।, मैं सुन लिया हूं, मैं सुनने से ही हो गया का? मैं ब्रह्म सब ब्रह्म है ऐसे दुर्भिमान कर रहा है ब्रह्म ज्ञान और वो ज्ञान के आधार पर अतिष्ट आक्षण के लिए तर्क दे रहा ज्ञान कैसे मेरे को पुण्य पाप का स्पर्श नहीं होगा आते में कुछ भी करूँ क्या फर्क पड़ता है क्या दोष है कुतर करवा ना उसको कहा जाए, पर तुम है कुत्ते में और वास्तविक सिद्धांत विचार करते हैं तो प्रार कर वा कभी गलत काम नहीं हो सकता गलत तो कर नहीं सकता जैसा भले प्रार पड़ा है जंगल में ऐसे पड़ा है कोई आके खिला तो खा रहा नहीं तो नहीं खा रहा है प्रवृत्ति तो में कुछ मांस डाल दिया कुछ ऐसा तो ऐसे महापुरुष भी हुए हैं तो ले आए लेकिन खा खा लिया उसको आजाद जैसे एक नहीं मालूम नहीं था ना क्या है शानदार नहीं ऐसा नहीं मैं ऐसा हूँ की उनकी एक उन्होंने बना रखा है ऐसा नहीं की ऐसी उनकी समाधि होती थी कितने महीने जो भी है जैसा उनकी भगवान जाने लेकिन यहाँ पर एक और दृष्टान हिमाचल प्रदेश का सुंदर और एक बड़ा आसान रखा हुआ कोई भी आंग खोल के देखते नहीं थे कुछ जाने के बोलेगा आप पा दे पा दे लोग भिक्षा डाल रहे हैं कोई लिख देता तो था तो महाराज मेरे को बच्चा नहीं मुझे बच्चा दे दो तो। तो कागज लिख करके बिटा दे तो पैसा नहीं है जो भी जिसकी भी जो मांग होती थी लिख लुख करके बिटा देते उसी में ही रोटी के साथ पड़ा है तो वो क्या करते टाइम पता नहीं कैसे न मारो बारह बजे खबर आठा लेते थे और खाना सुनते तो कागज आ गई कागज नहीं ऐसे और कई बार फिर फेंकते नहीं थे और और अंदर नीचे दबा लेते मैंने मैंने उसका नहीं देना है फेंक दिया फल होगा वो दिखा रोटी खा जाती थी फिर कपड़ को पलट एक्स्ट्रा है कितना खाने खा लिया बाकी ज्यादा तो कुत्ते खा जाते ऐसे जानबूझ कर देखें क्या अब वो ज्ञानी पुरुष है उनके सारी सिद्धियाँ होती हैं उनके पास तो खपुर उठाए ही नहीं बारह बजे खपर नहीं उठाते सिद्धि थी मालूम हो गया इसके अंदर आज मांझा अगर काफ़ी देर तक लोग 12 बजे इंतजार करते रहते हमारा पर्चा हो सकता है हमारी पर फेंक देंगे कई पर्चे वाले पर्चे डालते थे ना उस आशीर्वाद के लिए वो बैठे रहते थे इंतजार करते रहते तो मेरा फिर जाए मेरा आ जाए नंबर मेरे को आशीर्वाद मिल मार डालने वाले को वही बैठा हुआ देख रहा था अपनी गलती पर एहसास कर रहा था उसको अंदर ही अंदर ऐसा स्थिति हो गई वो और मांगने लगा और खप्पर ले गया बाहर धो जा करके फेंक करके धो जा फिर लाया और अब लाया तो वो कौन भैया डाले लोग गाँव वाले जो थे बाहर बैठे जाकर पैसा डाल के चले जाते थे परसा डाल के चले जाते थे और बैठे रहते थे वो लोग जो पर्चे के इंतजार में थे और फेंका है आश्रम फेंगे तो क्या करता अब भयीता महाराज कुछ नहीं ले रहे हैं मेरे वजह से पीटर उधर भागड़ मचा कर थोड़ा दूध दाद दिया दो बच गया तक उनकी कहानियों से असिषि भक्षण में ज्ञानी कभी भी प्रवृत्ति इतना नहीं हो जो ज्ञानी पुरुष लोग पूर्व जन्मों में अवगढ़ में ना संप्रदाय में रहकर कर सिद्धियां प्राप्त कर चुका है उसकी प्रारंभ वैसे ही होगी उसकी प्रारंभ वैसे ही होगा इससे मांस साधना कह गया अशुचि भक्शा नहीं मानी जाएगी इस पर एक अनुमान करना पड़ता है केवल हमें कि पूर्व जन्म वो अवघर्ड संत है इस उनको मानस खाने में जानने के बाद भी खा रहे हैं साधना का अंग हो गया वो असूचि भक्सन में माना और जब पूर्व जन्मोहन से वास्तु सात्विक जीवन ही व्यतीत किया है सात्विक आहार ही लेके चला है वो कभी अशूचि भक्षण ज्ञानोत्तर काल में उसके प्रार्थ कर ज्ञानोत्तर काल में सब कुछ नहीं अनुभूति काल में कुछ नहीं पहल साधनाएं करते थे के देखा उन्होंने खाते हैं। हाँ सब खाते तो वो सब ट्राई किया सारी चीजें उन्होंने देखा कौन किस प्रकार से बाधक होता है यहां तक उन्हें अपने आप को सुखी संपूर्ण सखी का भी साधना कर सखी साधना करने लग गए तो उनके स्तन होने लग गए गाने लंबे होने लगे लग औरत होने लग गए वो औरत पीछे न आ गया उनके शरीर तो ऐसा प्रणाम आता है तो इस तरह उन्होंने साधना काल में सब किया है ये कहीं प्रमाण नहीं है ज्ञानोत्तर से भी काम किया जो शिष्य बनाए उन्होंने संज्ञा दिशा देने लगे सबको उसके बाद उन्होंने कभी ऐसे किया हो तो कोई प्रमाण नहीं बात वो बहुत अलग चीज होता तो जहाँ प्रारक्रम जिसकी जैसी होती हो वैसा हो जाता है उस पर क्रम सभी में नहीं दे सकते हैं जो जान बिछे में लग जाएंगे लोग हमारा ऐसा नहीं तो होता अबवाद को हम सार्वजनिक सामान्य में सामान्य आगे श्लोक आगे श्लोक अवस्थ कर बुद्धम स्वतत्व अद्वैत स्वरूपम ब्रह्म बुद्ध है मन अद्वैत स्वरूपत्व ब्रह्मेण जान लिया है सब कुछ तत्व करने लग जाए तरी अति बक्षण आदि आज होने लग जाएगा तथा न को भी विशेष तो तत्वे और कुत्ते में कोई अंतर नहीं रह जाएगा आपत्ति है इतना ही नहीं ये तावता दा। कि मनुष्य में आप हो फर्क पड़ना है वे को को कुत्ता समझ ले। तो समझ ले अंदर क्या पढ़ना है को? ऐसा कोई कहें कि मनुष्य ना पाते ना पाई तो जवाब देते हैं कल से कोई आपत्ति नहीं है सारी दुनिया निंदा करेगी बोधा पुरा मनोदोषम मात्रा कृष्णा अशेष लोक निंदा च बोध वैभव बोधापुरा ज्ञान से पहले आपके मन में विद्यमान दोशन सी आप परेशान थे कवे मन गए मैल मिटेगा कैसे मुक्त हो जाए तुम तो मनोदोष मात्रा क्लिष्णासी बोधापुरा और अदुना बोधोत्तर कांड में होगा और क्लेश बढ़ गया कैसे शेष लोग निंदा सारे दुनिया तू तू करेगी उस तो निंदाजन्य क्लेश और तुम्हारे सर पर बढ़ेगा ही घटेगा नहीं ज्ञान से अहोते ते बोध है तेरा बोध गये ऐश्वर्य को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो तो रही है मजाक उड़ा तेरे ज्ञान का ऐसा ऐश्वर्य ऐसा वैभव है कि सारी दुनिया तेरे ज्ञान निंदा करते रहे यही ज्ञान का फल है दुनिया निंदा करे ज्ञान का फल नहीं कोई हो गया और दुनिया मारते रहेगा तत्व ज्ञान हो दिया काम क्रोध आदि चित्त दोष ही तत्व ज्ञान से पहले काम दोषों के द्वारा तब क्लेश तुम्हारे अंदर बहुत क्लेश था दो साहस हुआ अरे सारी दुनिया की निंदा भी तुम्हें सहन करनी पड़ेगी क्लेश द्वैगुण्यम क्लेश दोगुना बढ़ रहा है कि घट रहा है बताओ। रहा। तब कहता है पूर्व पक्षी फिर क्या करना चाहिए त्रिकिंग करता फिर तो मेरा यही कहना है तुम अपने आप को सुअर जैसे जीने की कामना मत ज्ञानोत्तर काल में सुवर कुत्तों के जैसे जीने के लिए प्रयास मत करो सोचना नहीं कांक्षी तत्व विद्भवान सर्वधि दोष संज्यस्व देववत कहते विड वहादि तुल्य विडवराद मे सूर्य सुवर आदि के समान अपने आप को बनने की इच्छा मत करो विडवरादि तुल्यम माँ कांक्षी भगवान यदि आप तत्वित हैं आप अपने आप को के समान की करना क्या है सर्व दोष संख्या दोष संध्या, संध्या मान मानस दोष काम क्रोध आदि सकल बुद्धिगत दोषों को त्याग द्वारा लोक के द्वारा दुनिया के द्वारा आप देवताओं के समान पूज्य हो जाओ मैंने दुनिया की पूजा ही करेगी कोई आपको निंदा नहीं कर सकता, निंदा करेगा वो अपने पाप कमा के जाएगा कि निंदा कौन करता है ज्ञानी का जो ज्ञानी से कोई स्वार्थ के अपेक्षा कराता है और स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो ज्ञानी की निंदा होती है अपने स्वार्थ को लेकर चलता है भगवान कृष्ण का लोगों निंदा किया कई प्रसंग आया कौन निंदा किया देखो उस सब व्यक्ति वो वो किए जिन अपने किसी स्वार्थ से लगे थे और बार छीन गया उनसे तो भगवान कृष्ण कारण वो छीनने में आज उसकी निंदा कर पड़ता है क्या तो समय तक मनि की कथा है इसलिए हमेशा ज्ञानी की निंदा वो करता है जो ज्ञानी से अपेक्षा लेकर आया और वो कौन से अपेक्षा लेकर आ रहा है वो लौकिक अपेक्षा है और लौकिक अपेक्षाएं कभी तो ज्ञानी से पूरा नहीं किया जा सकता यानी आपकी ज्ञान की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते आपकी भौतिक अपेक्षाओं को भी विषयों होंगे पूर्ति नहीं कर सकते और लोग आते ही हैं लौकिक अपेक्षाओं को आते है वह तो टिक नहीं पाते ज्ञान के पास अनेक प्रति सुविधा कुछ कोई कुछ कल्पना लेके आते हैं वहां जाएंगे तो वैसे होगा वैसे होगा और कल्पनाएं पूरी नहीं हो पाती है तो तिलमिला जाते परेशान हो जाते हैं और फिर वो निंदा उन्दा करेंगे तो तो दोषारोपण करेंगे भागेंगे अरे ज्ञान क्या करें सक्र ज्ञान तो मिल रहा है फिर परेशानी क्यों हो रही है अब ज्ञान यदि आपके पढ़ने आए हो और साधना करने आए हो दोनों जब चल रहा है फिर परेशानी क्या अपनी जो इच्छाएं जगा लेता है और दूसरे सबसे बड़ा चीज ये देखा गया हमने दूसरों को देखा गया कि उनके चीज खुद करना चाहता ये सबसे बड़ा घातक वो ऐसा है तो हम भी वैसा करेंगे और उसके लिए अपने डिमांड बढ़ाएगा कामनाएं बढ़ाएगा और उसके अनुसार वो अपेक्षाएं पूर्ति करने के लिए चाहेगा तो ज्ञानी से पत्र नहीं खा सकते ज्ञान रूपी साधन को लेकर के संबंध जोड़ते हैं ज्ञानी के साथ अन्य चीजों को लेकर संबंध जोड़ नहीं सकते इसे मेरा कहना है कि वो ज्ञानी अत्यंत सात्विक होने के नाते देववत सत्यग्र पूज्य होगा सभी निंद होगा किसी के द्वारा भी निंदा नहीं है भगवान की निंदा करते, लो, करते हैं? कि काम वाले कर गए और पूरा नहीं हुआ लोग महात्मा को देगा इतने साल जब तब कर रहा हूं ध्यान भजन करता हूं क्या है भगवान अगर कुछ है सब झूठ। कुछ नहीं हमारे अंदर वही हाल वैसे, वैसे होता तो कुछ दिखाई देता ऐसे बोल और फिर नास्तिक हो जाते गंगा ये सब फेंक दिया चले शादी कर दिया पतन की कारण क्या उनके लिए आकांक्षा थी मैं पांच साल जब करूँगा उसके लिए सिद्धियां मिलनी चाहिए भगवान के दर्शन हो जाना चाहिए, कुछ होना चाहिए, चाहिए उनको खा गया। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं साधना कर रहा हूं शरीर हम कार्य पार्वती के का वचन भले शरीर मर जाए जब तक कार्य सिद्धि नहीं होगी तब तक अपने साधना जो अवधि से बांध देता है साधना को तो वह कभी सफल नहीं काम पूरी नहीं हो सकती कामना पूर्व की अवधि से बांध रहा है। का कहना है सर्व की दोष क्या है वो काम क्रोध आदि उनके ही त्याग से आप लोगों की तरह पूजी हो जाओगे निंदनीय हो सर्वोत्कर्षित ज्ञानवान तम सकल उत्कर्ष का कारणीभूत ज्ञान वाले जब हैं तो कामारी त्याग अशक्त सर्व अधम विडराज साम्य मा काम काम आदि त्याग करने में अशक्त अपने आप को कह करके सर्व अधमूता सूराद के समान जीने की इच्छा मत करो कि सकल मनोदोष त्याग द्वारा सर्व जनीर सदियों के द्वारा देवत पूज्य पूज्य भव देव के समान तुम पूज्य हो जाओ कहते महाराज त्याग कैसे करो शास्त्र पढ़ लिया वेदान सुन लिया फिर भी काम कामनाए हटती नहीं अंदर में कुछन, कुछ न कुछ कुछ न कुछ कामना चलते रहता है जान लिया जगत में क्या है, है। कोई को वस्तु शक्ति नहीं है फिर भी काम कामना होती है हमने देखा पिछले वहां आश्रम में रहते थे एक ब्रह्मचारी थे मौसम में आम नहीं आए आश्रम में कहते महाराज क्या है आप फल खाना छोड़ रही तो आम आना बंद हो गया तो तुम्हारे ज्ञान और सा मतलब को ही खाना को को है, है हम तो खाते ही नहीं तो प्रारंभ में नहीं सिर्फ नहीं आ रहा यह समझो इधर छाला संतुष्ट था अरे सड़क पर जाओ गुटलियां देख के संतुष्ट रह जाना लोग खा कर फेंक के ना गुटली में क्यों तुम काम ना कर रहे हो कहीं से आना चाहिए और परेशान हो तो जाओ खरीद के ला लो दस रोटे ला खाओ वो तुम्हारे लिए कामना अंदर जो सता रही है ज्ञान में बाधक हो रहा है तो खा के संतुष्ट हो ये मुश्किल काम होता है वेदांत पढ़ने के बाद भी परोक्ष ब्रम ज्ञान काल में यहाँ प्रोत्साहन नहीं होती तब तक ये सारी झंझट होता इसलिए पूछ रहे पूर्व पक्षी तो त्यागोपाई माह इन कामना का त्याग कैसे करूं मैं ये बताओ कामयादि दोष दृष्टिया काम आदि त्याग हेतव प्रसिद्धाबोक्ष शास्त्रु तानन्विश्य सुखी भव काम्यादोष दृष्टिया काम्य वस्तु में दोष दृष्टि देखो काम्य वस्तुओ में दोष दृष्टि देखना किसी वैराग्य हो जाएगा और जो कामना है वो कामना के बारे में चिंतन करके क्या इसकी कामना हुई थी या नहीं हुई थी आज आम खाने की कामना यदि हुई है क्या इससे पहले आम खाने की कामना नहीं हुई थी यदि हुई थी तो उसका कामना अगर कर पूरा करिए थे कि नहीं किए थे किए थे तो क्या हुआ उसका नतीजा उस कामना को पूरा कर लिया आम खा लिए दस किलो तब भी वो कामना शांत नहीं हुई फिर आज के खड़ी हो गई है इसका मतलब क्या है जितने बार में उस कामना को पूर्ति करते रहूं फिर भी वो कभी शांत होने वाली चीज अच्छा है ये कामने आती रहे बोलती रहे अपनी नाच गाती रहे लेकिन मैं उसे पूरा करूंगा नहीं ऐसे क्या? कामना क्यों पेशा करनी पड़े मैं जा इसको चिंतन करो कामना के बारे में चिंतन करो काम के बारे में भी चिंतन करो क्या वो वस्तु से तो इस वस्तु को प्राप्त करने के बाद वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सकती है अविनाशी सुख की प्राप्ति हो सकती है क्या नहीं हो सकती शुभकामना करके पुष्पाम्य सुख प्राप्त करके करने के लिए प्रयास करना भी यह सोचकर उस कामना को त्याग इसे काम्य आदि काम्य और कामना इत्यादियों में दोष दृष्टि आदि अनेक दोष दृष्टि कह आद्या और भी अनेक को दिया मैत्री कर्णों में उपेक्षा नाम योग तो साधन बता दिए हैं उन साधनों के द्वारा कामादि त्याग तो कामा त्याग के अनेक साधन बताए गए हैं बताए गए हैं? मोक्ष शास्त्र मोक्ष के कथन करने वाले शास्त्रों में अनेक साधनों का वर्णन है उनको जब आप पढ़िए समझिए और जीवन में उतारिए और सुखी भव काम त्याग करता हुआ अपना सर्वोदय प्राप्त हो जाओ। कामना विषय कामना का विषय क्या है मेरा देश्यादि दे और देश सर्पादि के ले लेना कामयादेशमे जो दोषादी क्या है अमित सातिशत् अमित एक तो से प्राप्त सुख एक मृत्यु तो हो तो होना ही है आप लापा सांप मार डालो तभी तब भी ऐसा कोई सांप पहले जिसका मौत आदि होना तो हो क्या रहेगा ऐसे देशी वस्तुओं को भी करके मार के कोई फायदा। हाँ। तो चंदन आ रहा है तो उसका चंदन हाँ। चंदन किसका कोई ले रहे के। से लगाओ फिर देखो सुगंध लोग चंदन अगरबती जला करके ध्यान में बैठते हैं वो सहयोगी बन जाता है किसी चंदन की आकांक्षा होती है पहले जमानों में चंदन ही ज्यादा प्रेरित चंदन के बिना जीवनी नी शुरू नहीं होती थी दिनचर्या शुरू नहीं होती थी सबसे पहला आदमी न सोच गया दंगम करी न गया सबसे पहला दाम शरीर में चंदन लगा तो बोल रहे हैं न पहले युग के हिसाब से का, कंचन का तो कोई वैल्यू नहीं था का वैल्यू नहीं देखिए तो ना सत्युग के स्त्रिया कितनी कपड़ा पहनती थी आपने चित्र देखा सत्युग स्त्री मुझे दिखाते कितनी कपड़ा पहनती ढकती नहीं थी शरीर को ढकने की जरूरत नहीं क्यों अगले आदमी को स्त्री का आकर्षण ही नहीं 90 के एक ऊपर वस्त्र छोटे नीचे वस्त्र पहन के भी चले तो आज भी कोई नहीं नहीं होता था उस उस जमाने के आदमी को जीव जो पुरुष जन्म लेते थे उनकी सामर्थ्य ऐसे था वो काम स्त्री काम से तो बहुत ऊपर उठे हुए थे बल्कि दिनचर्या के वस्तु जो थे इनके प्रति आकांक्षा रहती चंदन से लगकर करते थे तो चंदन चाहिए चंदन के कामना होगी शरीर में उसकी चाहिए त्रिपुं लगाना है चंद की चंदन की चंदन चाहिए इसके लिए पूजा पाठ नहीं होता था इसे चंदन के काम नहीं बहुत महत्वपूर्ण था उसे मारेंगे स्त्री और के काम नहीं थी, और काम नहीं थी। तो नहीं था ये तो शास्त्र जो लिख रहे हैं हम शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं उपनिषूदन के आधार पर सोरे की व्याख्या कर रहे हैं उसके आधार पर हम व्याख्या जब कर रहे हैं तो शास्त्र में जैसे कहा गया उसको हम बोलेंगे ना आज के हिसाब हिंदी वाले शुद्धांत व्याख्या करेंगे आजकल के अनुसार हम लोग बोलते हैं आजकल अनुसार सिनेमा देखना काम है मैं दर्पण से जो अपने संकल्प से देख लेते सिमा हॉल पर तो जाना नहीं था हम लोग जो व्याख्या करने वाले आजकल जो दृष्टानी शास्त्र में जो व्याख्या आएगी वो शास्त्रीय दृष्टान से समझाया जाएगा उस जमाने के अनुसार ही समझाया जाएगा देखे आजकल हम टीवी का अधिष्ठान देखते है अधिष्ठान में चित्र की कितनी विविधता रही कितनी वृत्ति चल रही चित्र, दड़ चल रहा है आगे पानी है का कोई नहीं आज कहीं कहा तो जमाने में आज के चित्रपट कहाँ है आज तो प्रिंट होता है और आगे बैठ करके कपड़े को घट लगा करके पेंटिंग कौन कर रहा है इतना कहाँ हो रहे प्रिंटेड फोटो मिल रहे हो जाएगा वहां पर आज के हिसाब से प्रिंटिंग प्रिंटेड फोटो लेंगे तो चित्र प्रकरण में कैसे कटाओगे पहले तो मार्ड लगाओ पहले कपड़े को टाइट कर दो उसको फिर उसमें रेखाएं खींचो उसका रंग भरो ऐसा होता है आजकल प्रिंटिंग तो आज के जमाने में चित्रपट प्रदिस्थान आ गया और राजिस्थान में चित्र सब कल्पित है कोई संबंध नहीं है इसे क्या दिशा देते पुस्तक में छप नहीं सकता ना टीवी तो हिंदी वाला व्याख्या लिखेगा संस्कृत में नहीं होगा शास्त्रीय तो व्याख्या है इसने ये इसनेगा ये ये ही कहा जाते कामया दो अन्यत्व सात आप जैसे मान लो आप दसरियाम खा गया खा लिए सुना इसे बढ़िया आपूस होता है अब मन में आता आपूसाम मिल जाता तो अच्छा था सात शेत आ बढ़िया वो अमरुद खाए अरे अमरुद क्या है हाबाद अमृत बढ़िया होता है अब इलाहाबाद जाएंगे दोषों है, है। का उसमें देखना ऐसा दृष्टि थी अवलोकन आद्यम ऐसा ऐसे दृष्टि में ऐसा अवलोकन करना ही है आद्य साधन जिनका काम स्वरूप विचारादी नीत उनके स्वरूप विचार के द्वारा तो प्रमाणे ऐसे करने में प्रसिद्ध मोक्षास्त्रु मोक्ष संबंधी शास्त्र उनमें मिलेगा आपको इसे क्या इस विचार से क्या लाभ हुआ सुखी उनको चिंतन करो अपनाओ जीवन में और सुख को प्राप्त करो यहां पर योग का श्लोक भी दिया है केश कच्चारिण्य दुष्पर्शालोचन प्रिया दुष्कृताग्निशिखा नार्य दहंती तृणवंदरम ऐसी स्त्री की निंदा कर दी है योग वाशिष्ठ में राम बोल रहे हैं भाई देखिए है। केश कज्जर लंबा केश घुटने से नीचे तक लंबा केश मारक्षणा मानी जाती है आजकल काटे हुए मानी जा रही है तो विदेशी लड़कियां आती तो मुंडन ही करती मुंडन करके घूमती रहती चेहर कुलक्षणा सुलक्षणा नारी के लिए वर्णन किया कि भाई एक शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र पहले जमाने में जमाना होता जब राजा लोग जब स्वयंवर नहीं दूसरे तरह विवाह करते थे तो एक सामुद्रिक शास्त्र व्यक्ति को साथ में बड़े ढंग लोग भी जब लड़के को लेकर गए साथ हो रहता था जब लड़की आती है थाली लेकर के दूध वगैरह मिठाई उठाई लेकर के कुछ भी वो सामुद्रिक शास्त्र वगैरह पहले देखता था उसके चाल और कैसी चल रही है कैसी देख कर उसके हाथ कितने पतला लंबा है कैसा है क्या है। सारा जो उसका बाल कितनी लंबी चौड़ी है सारा देखता उसके आंख के बहुम आकार हर चीज कड़ी कर लेता है फिर जो से वो भी ओके करेगा तब लड़के से पूछ तेरे पूछे तब ये बात तय होती थी वही तो सब लक्षण बता रहे केश कच्चल धारिण्य लंबा केश आंखों में काजल है दुष्पर्शा लेकिन दुष्पर्शी के स्पर्श करोगे तो फुस कर, कर देगी लोचनक प्रिया केवल अंकों के लिए प्रिय लगने वाली दुष्कृताग्निशिखा दुष्कृत शिखा के समान है ये शूद भसम कर देगी ऐसा नारियो दहन दि तृणवर मनुष्य को तृण के समान घास के समान जला देगी उसकी चाल ऐसी हो चलती है तो लड़का लट्टू बन जाता है वो तो मोहित हो जाता तो है कर देता है तो फंस गया वो चिंता निचय चक्राणी नानंदा धनानी चिंता निचे चक्राणी शिवशाली की बार क्या होगा चिंता होगा आनंद एक समस्याओं पर समस्या एक समस्या हलवा दे दूसरी दूसरी हलवा दो तीसरी एक मेहमान गया तो दूसरा मेहमान परेशानी भी परेशानी बात कर जिंदगी बीत जाती न आनंदा तो फिर भी ना आनंदा वो आनंद प्रदान करने वाला नहीं होता गलत्री गृहानी उदाम से बच्चे भी हो फिर तो पूछो ही उग्र आपदह भयंकर आपद के समान है सब खड़े खड़को कोई बच्चा मुझे पेंसिल चाहिए कहीं क्या रबर चाहिए कोई कलम चाहिए कोई कहते कॉपी खो गया स्कूल से आया चोरी हो गया है नहीं? बाप के सामने बच्चे यही से बोलेगा और क्या ये झंझट ही झंझट इस तरह से चिंतन करके दोष दर्शन करके उसे विरक्त हो जाना चाहिए ऐसे हुआ अनु ना कामादि नाम इत्यादि विचार करेंगे